श्लोक हे धन तो आसक्ति को योग बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ हाँ कहलाता है योग शब्द बड़ा है लेकिन बढ़ा देष्ण ने योग की परिभाषा अपने जीवन के अनुभव से अपने कृत्यो से अपनी दृष्टि से स्पष्ट कर रखी है योग तो कई किस्म का होता है लय यो, राज यो, यो, यो। योग राजयोग भक्ति योग नादानुसंधान योग इसमें पेटायोग और भी होते हैं कुंडलनी योग, पिंडस्त रूप स्तर उपातीत ये ध्यान ध्यान योग ऐसे छोटे मोटे जैसे हमने पॉपलिन कह दिया टेरिकॉटन कह दिया तो उसमें तमाम वेराइटियां होती है ऐसे योग शब्द में से तो अनेक अनेक अलग अलग प्रयोग हो सकते हैं लेकिन सारे योगों का परि जीवात्मा परमात्मा के मिलन में होता है आजकल तो योग आसन को भी लोग योग बोल देते हैं नारियल के अंदर तुमने देखा होगा कि तीन उसकी आंखें होती है एक आंख फोड़कर मलमल का टुकड़ा डाल देते है मीण से बंद कर देते है और फिर नारियल में से माता जी की चुमड़ी निकाला ये भी योग कपड़ा हल्दी वाला करके रख दिया किसी बाजार में चले गए किसी मोहल्ले में आदमी लोग तो नौकरी धंधे में होते हैं माया है और मायों की अक्ल तो नपीतुली होती ही है बेचारियों की तो मोहल्ले में चलेगा के माता जी की कृपा का चमत्कार देखना हो आ जाएं बहने और नन्ही मुन्नी बच्ची को ले आओ किसी को कुमारी कन्या को कुमारी कन्या को लाए अब हल्दी से डुबाया हुआ कपड़ा वस्त्र बिछा दिया कन्या को बोलेंगे कि इसमें माताजी का वास मैं लाता हूँ ये जहाँ पैर रखेगी वो कंकु झरेगा लाल लाल रंग हो जाएगा अब माता जी का प्रागट्य जिसको देखना है आ जाए अभागा आदमी तो तो देख भी नहीं सकता बहनों बाजू माताएं हो जाएगी को गंगा जल से पैर जाएंगे गंगा जल तो क्या होता है गंगा पानी में कुछ केमिकल्स होते हैं और वो गीले पैर होंगे हल्दी के ऊपर केमिकल पड़ेगा तो लाल रंग हो जाएगा <laughs> उसको भी आज योग के नाम से लोग क्या योगी मोटो चमत्कार कर देखा ऐसी दूसरे टूणे फूणे मंत्र तंत्र जंत्र करके अपनी वासनाओं को तृप्त करने वाले मूर्खों ने योग को बदनाम कर दिया श्री कृष्ण का योग ऐसा योग नहीं है श्री कृष्ण का योग है समत्व योगम उच्चते ओलों की बारिश हो चाहे हिरों की बारिश हो फूलों की मालाएं पड़े अथवा जूतों की मालाएं पड़े तुम्हारे चित्त की स्थिति चलायेमान न हो यह समय है धनंजय करके संबोधित कर रहे हैं श्री कृष्ण धनंजय धन कमाने वाला धन पर विजय पाने वाला रुपया भी धन है सत्ता भी धन है लेकिन ये सारे धन मृत्यु के एक झटके में निर्धनता में बदल जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को धनंजय कह कर कह रहे हैं कि ऐसा धन कमा ऐसे चित्त की समता को कमा ऐसा धन धन कि फिर उस का पराजय उसका कुछ बड़ा अफिसर आया बोले भिखारी जरा किनारे हो जाओ बोला अच्छा इंस्पेक्टर ठीक है मैं जाता हूँ किनारे होता हूँ जरा हो लूंगा तो हो लूंगा जैसी अनंत की मर्जी <laughs> वो अपने साहब के पास गया सचिव तक बात पहुंची आया सचिव बोले बाबा जी हम बीच में क्यों भटकते हो किनारे लग जाओ बोले लगा देगा तब लग जाएंगे हमारा तो कोई आग्रह नहीं बीच में आने का किनारे में आने का उसकी जो मर्जी अब उस जमाने में साधु संतों के प्रति लोगों को थोड़ा विशेष आदर था राजा तक बात कि आपकी सवारी पहुंचे उसके पहले वो फकीर बैठा है और आसपास पास दस पांच उसके आदमी बैठ गए है अब उसको कहते तो मानता नहीं अब ऑर्डर दो तो जरा उठा के रख दे किनारे राजा ने कहा नहीं ऐसी जल्दबाजी मत करो भगवान के प्यारों को ऐसे ही सताने से पुण्य नाश हो जाते हैं वैसे अगले जन्मों के कर्म कहीं पड़े हैं और फिर नए कर्म बनाने की जरूरत नहीं पहले ही चादर मैली है फिर से अधिक मैली करने की जल्दबाजी मत करो मैं स्वयं आता राजा स्वयं नजीक पहुंचा बोले सूरदास महाराज भगवान जरा सा रास्ता दे देते तो बड़ी कृपा होती सूरदास ने कहा राजा साहब जाइए सचिव ने नौकर ने सिपाही ने सोचा की है अंधे सिपाई बोलते हैं हैं इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर बोलते सचिव को सचिव बोलते हैं वजीर को वजीर बोलते हैं और राजा को राजा बोलते हैं ये कैसे? बाबा जी मानो न मानो ये शंका हमारे निवृत्त करो बोले तुम्हारी वाणी से ही पता चलता कि तुम सचिव हो कि राजा हो कि नौकर हो कि सिपाही ऐसे ही जिनको योगी कहते हैं उन योगियों के खान पान उठ बैठ और उनकी निगाह से ही पता चलता की तुमसे योगी है योग करके कुछ निकाल दिया कर्ण पिछाची सिद्ध की है इसको भगवान योगी नहीं कहते हैं योगी जरूर होंगे लेकिन कर्ण पिछाची योगी होंगे आत्मयोगी नहीं होंगे आश्रम जब आसुमल था बच्चा था तो किसी मदारी का खेल देखने गया था बच्चा तो मदारी का खेल देखता ही है डोलक बजाता था एक तगारे में पानी गोबर डाल के उसकी चाय बनाई उसने और एक चिड़िया बदख जैसी लकड़ी की कोई चीज थी उसको डाला अरेन्ना इन्ना लाओगे सज्लाओगे ऐसा कुछ गा रहा था और जो वो ढोलक बजाय त्यूम वो बदक नाचे बोले कैसे हुआ तो बड़ा बारी किसे देखता था लेकिन हाँ उस समय बात हाथ न चली लोगों की नजर ये भी जादू दिखा ये भी चमत्कार दिखा लेकिन ये जादू और चमत्कार केवल जिस विषय को हम नहीं समझते तो कहते हैं कि जादू है ये चमत्कार है श्री कृष्ण की नजर का चमत्कार तो यह है कि चाहे काल तुम्हारे आगे खड़ा हो जाए चाहे भगवान तुम्हारे खड़े आगे खड़े हो जाए लेकिन तुम्हारे दिल में भय और विषाद न आए तुम ऐसे दिल के दिल में ठहर जाओ कृष्ण का योग सर्वोपरि योग है महावीर का योग भी अच्छा है बुद्ध का योग भी अच्छा है चुंडाला का योग भी अच्छा है मदालसा का योग भी अच्छा है मीरा का योग भी अच्छा है शबरी का योग भी अच्छा है लेकिन कृष्ण का योग अच्छा है ऐसा नहीं कर सकते हो बुरा है ऐसा भी नहीं कर सकते हो कृष्ण का योग अद्वितीय है उसमें अच्छा बुरा की गति ही नहीं है कृष्ण का योग अद्वितीय योग है महावीर के सामने तुम बंसी ला रख दो महावीर बोलेंगे बद तमीजे क्या करते हो संयम करो मौन रहो हो। मीरा के आगे तुम बिगुल रखो तो बोले ये क्या लाए <laughs> मंजीरा लाते तो जरा बजा देती गा लेती कृष्ण के आगे बंसी रख दो तो भी फूक मार देंगे बिगुल रख दो तो भी फूंक देंगे और बैंड दर्द तो, तो उसको भी भों करा देंगे कृष्ण कहते भगवत गीता के, के सातवें अध्याय के तीसरे पहले दूसरे तीसरे श्लोकों में मैं सना पार्थ मेरे में जिसका आसक्त हो गया है मन मैं असक्त मना पार्थ योगम युंजन मदास माम यथा ज्ञात तथ सुणु मेरे स्वरूप को समग्र स्वरूप को बिना संदेह जैसे तुम जान सकते हो ऐसा तुम सुनो अस्तित्व के किसी हिस्से को तुमने स्वीकार कर दिया तो बाकी के हिस्से से तुम भड़के रहोगे मैं सज्जन हूँ बैठा हूँ शांति से दुर्जन निकला मेरे चित्त में हो गया कह रहे क्या आया दुष्ट कहीं का दिन बिगड़ा तो मैं अपने आसन से हिल गया मैं अपनी समता से गिर गया सज्जन आया और उस, उसको देख चित्त में हर्ष हो गया तभी भी मैं अपनी क्षमता से हट गया दुर्जन को देखकर चित्त में विक्षेप हो गया तो भी मैं अपनी समता से हट गया आया एक दुष्ट दुर्जन उसको देखकर हुआ कर अरे ये कहा से आ गया चलो ठीक है इसको जरा सुधार दिया जाए सुधारने की भी इच्छा हुई तो तुम अपनी समता के सिंहासन से नीचे आ गए और उसको बिगाड़ने की भी इच्छा हो गई तो समता के सिंघासन से नीचे आ गए सज्जन को मिलने की इच्छा हुई तो भी समता से नीचे आ गए और उससे बिछड़ने की इच्छा तो भी तुम अपने तेज से नीचे आ गए कि ज्ञानी सज्जन को प्रेम नहीं करता ऐसी बात नहीं अभी अंदर थे पता चला कि के केशव भाई अपने साधक आए हैं मैं कहूं आज तो, तो बोलूंगा केशव भाई क्या के मोड़ो आ गए <laughs> उद्योगपति है बड़े अच्छे है देश विदेश में धंधे हैं अपने साधन के कि क्या पता इसे मन में आ गया केशव केशव भाई सेट, भाई तो सब है हम गुरु हैं माता पिता हजार माता पिता की अपेक्षा भी गुरु का आसन ऊंचा होता है ऐसे भाव में प्रेम में आगे के केम केशुरा मोर आज नायक अमर लगता है तो वो तो हैं, फिर भी ऐसा कुछ तो दिया गौ दिया तो अंदर में विषाद भी नहीं है घृणा भी नहीं है लेकिन वो स्वाभाविक अपने स्टेज पर रहते हुए नैसर्गिक जो कुछ प्रत, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया शुभ अशुभ हो जाता है ज्ञानी उससे रुकता नहीं लेकिन उसमें फंसता नहीं वो अपने आसन पर बैठे हुए अपने आसन का मतलब मत समझना कोई गद्दी कोई चेयर कोई, कोई कोई आमो अपना आसन माना चित्त की समता धरते हुए कंस मामा के साथ मुलाकात लेनी पड़ी तो ले ली और एक ही मुलाकात में मामा को मोर दे दिया कृष्ण के चित्त में ऐसा नहीं हुआ कि हाय रे हाय मैंने पाप कर दिया अर्जुन को उपदेश देकर जन्म मरण से पार कर दिया सदियों की यात्रा पूरी कर दी कृष्ण के चित्र में शोभ हर्ष नहीं हुआ कि मैंने देखो इतना बढ़िया गीता बनाई कह भी कि तुम मेरे शरण आ जा मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ ऐसा कहते हुए भी एक ऐसी जगह है कि कुछ नहीं कह रहे हैं अष्टावकर मुनि जनक को कहते हैं स्वइ्रियो भी निर इंद्रिय जनक कितना सौभाग्यशाली रहा होगा राज होने पर भी फकीरों के साथ का सानिध्य ये बड़े सौभाग्य की बात है धन है सत्ता है अकल है उस धन को सत्ता को अकल को यदि तुम तत्व के विचार में अथवा तत्व ज्ञानियों के संपर्क में आकर उसको समता में बदलोगे नहीं तो तुम्हारे धन का तुम दुरुपयोग कर रहे हो तुम्हारी अकल का तुम दुरुपयोग कर रहे हो तुम्हारी सत्ता का तुम दुरुपयोग कर रहे हो क्योंकि यदि आत्मा में तुम्हारा धन सत्ता और अकल स्थिति करने में काम नहीं देता है तो अनात्मा में हो जाएगी हमारे पास जो भी अकल है उस अकल को यदि हम आत्मा में स्थिर होने के लिए नहीं लगाते हैं तो अनात्मा में स्थिर होने को लगाएंगे और अनात्मा की चीज जो है स्थिर कभी रहती नहीं जो अनात्मा वस्तु है उनसे तुम कितनी भी मोहब्बत करो लेकिन वहां से मोहब्बत लौटती नहीं है वो मोहब्बत एकांगी है जड़ वस्तुओं को तुम चाहो लेकिन जड़ वस्तु तुम्हें नहीं चाहती तुम प्लेन को चाहो मोटर को कार को बंगला को सोफा सेट को इत्यादि इत्यादि इत्याद जो भी कुछ भौतिक चीजें हैं उन सब को तुम चाहो गरीब समझता है कि धनवान होगा तब सुखी होगा बिना सत्ता वाला समझता है की सत्ता वाला होगा तब सुखी होगा लेकिन धनवान से पूछो कि क्या धनवान में होने में सुख है धनवान भी सुखी नहीं निर्धन भी सुखी नहीं निर्धन अपने आसन पर, पर नहीं वो धनवान की कल्पना करता और धनवान भी अपने आसन पर नहीं वो धन को संभालने की कल्पना में है बेचारा धनवान धनवान नहीं वो रखवाला है धनवान धन का रखेवाल है शरीर वाला शरीर की रखे करता है सत्ता वाला सत्ता की रखे करता है ये सब रखेवाल है जिन चीजों की रखवाली करनी पड़े उन चीजों को पाकर भला कौन सुखी हुआ है जय जय आत्मा के सिवाय और कोई भी ऐसी चीज नहीं है एक दो सेवादारी हो उस परमात्मा तत्व को जानने के बिना तुम धन लेकर सुखी होना चाहते हो तो तुम्हारी बुद्धि समत्व योग से दूर है तुम सत्ता पाकर सुखी होना चाहते हो तो तुम्हारी बुद्धि समत्व योग से दूर है उसका अर्थ ये भी नहीं है कि तुम्हारा धन तुम फेंक दो नदी में बहा दो अथवा मेरे को दे दो ऐसी बात नहीं है बापू तुम् तो लेता ही नहीं हम तो लेते भी नहीं है और किसी के दे दो ऐसी भी बात नहीं तुम सत्ता छोड़ दो ऐसी भी बात नहीं लेकिन तुम्हारा सुख तुम्हारा प्यारा यदि सत्ता में दिख रहा है तो तुम्हारा प्यारा सत्ता अधीन हो गया तुम्हारा इष्ट यदि धन में दिख रहा है तो तुम्हारा प्यारा धन अधिन हो गया तुम्हारा प्यारा यदि मित्रों में दिखता है तो तुम्हारा इष्ट मित्र आधीन हो गया तो कहता है कि तुम्हारा इष्ट न सत्ता के अधीन हो सकता है न मित्रों के अधीन हो सकता है न धन के अधीन हो सकता है न सौंदर्य के अधीन हो सकता है न कुरूप के अधीन हो सकता है तुम्हारा प्यारा किसी भी देश किसी भी काल किसी भी वस्तु किसी भी स्थिति किसी भी परिस्थिति के अधीन हो नहीं सकता जो सुख परिस्थिति के अधीन है परिस्थिति बदलने से सुख चला जाएगा सीधी बात एक आदमी ने कहा कि मैंने आप, मैं आपको बड़ा प्यार करता हूं बाबा जी आप मुझे प्लेन में मिले आपको देखकर बस बस आपको मिलने की इच्छा हो गई आज आ ही गया हूं मुंबई जा रहे थे और आपको देखा बस बार बार सोचा था हूं लेकिन अब दो तीन बार तो प्रोग्राम भी बना था आने का करीब आ ही रहे थे लेकिन बाबा जी देखो हम तो सारे लोग है बाबा जी <laughs> लेकिन आज आ गए तो कैसे हो गया प्यार बस बाबा जी मेरे रूप को देखकर प्यार हुआ तो जब मैं कुरूप होंगे तो प्यार टूट जाएगा मेरी वाणी को देखकर प्यार हुआ तो जब मैं मौन रहूंगा तो तुम्हारा प्यार टूट जाएगा मेरे धन को देखकर प्यार हुआ तो मैं जब निर्धन होऊंगा तो प्यार टूट जाएगा मेरे भक्तों को देखकर कर प्यार हुआ तो जब भक्त नहीं होंगे और जरूरी है की भक्त सदा भक्त बने रहे धन सदा धन बना रहे ऐसा जरूरी नहीं है ऐसी कोई चीज नहीं कि ईश्वर के सिवा कोई चीज सदा रहे जो मित्र है वो शत्रु हो जाते हैं तंदुरुस्त आदमी बीमार हो जाता है सुरूप आदमी कुरूप हो जाता है धनवान निर्धन भी हो सकता है ऐसा नहीं कि तुम भगवान के रस्ते चलोगे तो निर्धन होगे, ऐसी बात नहीं लेकिन ये नशे चीजों का कोई भरोसा नहीं तो यदि किसी का धन देखकर तुम प्यार करते हो सत्ता देखकर प्यार करते हो रूप देखकर प्यार करते हो तो तुम्हारा प्यार सापेक्ष है तुम्हारा प्यार नश्वर चीजों का अवलंबन लेकर हुआ है वो नश्वर चीजें बदलेगी तो तुम्हारा प्यार प्यार नहीं रहेगा तो ये सचमुच में प्यार नहीं है ये तो एक दुकानदारी होती है तो तुम कैसे आगे बस बाबा जी कैसे आए ये मत पूछो आ गए बस आपका अमुक अच्छा लगा अमुख अच्छा लगा ये तो बाद में हम कल्पना करते हैं। लेकिन आपको देखकर आपसे मिलने की दिल हो गई तो अकारण जो प्रेम है वो सच्चा प्रेम है और जो प्रेम है, वो दुकानदारी का प्रेम है कई लोगों से पूछता हूँ कि भैया बार बार इधर आते हो क्या हुआ? बाप जी बस मिले थे क्या पता कैसे आगे बस आ गए आ गए यदि कोई कारण से आए तो वो कारण का अभाव होगा तो आप आना बंद कर देंगे मैंने प्यार दिया तो तुम आ गए और जब डांट कर दूंगा तो प्यार केशु भाई केशुभा भाई कहा तो आए और केशुरा आ ग <laughs> लेकिन भाई जितना प्यार है उससे केशुरा भाई कम नहीं <laughs> प्रेम में कोई शब्दों की गुलामी नहीं होती है प्रेम में कोई पदार्थों की गुलामी नहीं होती है प्रेम में कोई परिस्थितियों की गुलामी नहीं होती है। सब गोपियाँ ओव को कहती है कि औधव तुम बोलते हो ऐसा करो ऐसा करो कृष्ण आनंद ब्रह्मांड का स्वामी है कृष्ण ऐसा है कृष्ण वैसा है तो कृष्ण को ऐसा वैसा देखकर हमने प्रेम नहीं किया हमारा तो प्रेम हो गया है ये मोहब्बत की बातें हैं है औधगी अपने बस की नहीं है ये मोहब्बत की बातें है औव बंदगी अपने बश की नहीं है यहाँ सिर देकर होते हैं सऊदे आशकी इतनी सस्ती नहीं है अभी अभी भजन गया था कि मान मैली ने तमे आओ मैदान में सतगुरु वचन ना था अधिकारी सतगुरु के वचन के अधिकारी हो मान छोड़कर तुम मैदान में आओ नरसिंह मेहता ने कहा भोस वारू भूखे मारू ऊपर थी मारू मार एटलू करता जो हरी भजे तो करी नाखू निहार तो ये जो मान है शरीर का मान धन का मान सत्ता का मान जातिता का मान ये मान सारे मान जो है वृत्ति सापेक्ष मान है इन मानों को देखने के लिए तुम्हारे वृत्ति में कुछ न कुछ वासना और अहंकार चाहिए सुख आत्मा में मिलता है कि अनात्मा में मिलता है आत्मा में यदि सुख मिलता है तो सबके पास आत्मा है सब सुखी होने चाहिए और यदि अनात्मा में सुख मिलता है तो सबको एक जैसा मिलना चाहिए अनात्मा शरीर और दुकान मकान सबको है ही है तो आत्मा में सुख मिलता है ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं और अनात्मा वस्तु में सुख मिलता है ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं सुख नहीं मिलता है ऐसा ऐसा भी आप नहीं कह सकते जय जय अब चौथी बात कोई बताओ सुख आत्मा में मिलता है आत्मा से सुख होता है कि अनात्मा से सुख होता है यदि आत्मा से सुख होता है आत्मा में सुख होता है तो सबके पास आत्मा है और सब सुखी होने चाहिए अनात्मा में सुख होता तो सबके पास कुछ न कुछ अनात्मा पदार्थ हैं, सब सुखी होने चाहिए और सुख नहीं होता है ऐसी बात भी नहीं है सुख भी होता है सुख नहीं होता ऐसा भी नहीं कर सकते हो अनात्मा में होता है ऐसा भी नहीं कर सकते हो और आत्मा में होता है ऐसा भी नहीं कर सकते हो। इन तीन के सिवा कोई जवाब हो तो लाओ कथा सुनना एक बात है कीर्तन सुनना दूसरी बात है लेकिन जीवन के अपने मूल्यों को समझना अपने समत्व को समझना अपने अंदर जो चित्र सत्ता है परमात्मा है सचिदानंद सत्य चित्त आनंद सत्य माना जो मरे नहीं चित्त माना जो ज्ञान स्वरूप हो आनंद माना जिसकी तृप्ति के आगे जगत कुछ मूल्य नहीं रखता हो ऐसा सबका स्वरूप है फिर भी हम लोग मरने वाले जन्मने वाले दुखी सुखी होने वाले हो रहे क्योंकि अपने घर का पता नहीं अपने घर का पता दूसरो से ले रहे और दूसरे भी उन्ही से ले रहे हैं जो नारियल में से माता जी की चुनरी निकाल के देते हैं जो डुग डुगु डुगु डुग करके कुछ मंत्र तंत्र करके दे देते हैं ये सब अपने अपनी, अपनी जगह में मदारियों के खेल हैं श्री कृष्ण तो कहते हैं समत्व योगम उच्चते है योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्वा धनंजय तुम योग में स्थित होकर कर्म करो आत्मदेव में स्थिर होकर कर्म करो और कर्मों का संग तुम पर न लगे पुण्य हो जाए लेकिन पुण्य का अहंकार न आए पाप हो जाए लेकिन पाप का विषाद न आए बुरा और भला आए और जाए तुम्हारे जीवन में उस किसी का संघ न लगे ऐसी स्थिति लाने के लिए साधना की जरूरत पड़ती है ऐसी स्थिति लाने के लिए चित्त को जंजट प्रूफ बनाने के लिए वो बोलते हैं वाटर प्रूफ है कोई शॉक प्रूफ है कोई अमुक प्रूफ है <laughs> कोई लोग पुण्य प्रूफ होते हैं कोई पाप प्रूफ होते हैं कोई नरक प्रूफ होते हैं कोई स्वर्ग प्रूफ होते हैं लेकिन वेदांत बोलता तुम आल प्रूफ हो जाओ आल प्रूफ करने के लिए तुमको समता की जरूरत पड़ेगी समत्व योगम उच्चते तो आत्मा में सुख नहीं क्योंकि सुख होता आत्मा में सुख होता तो सब सुखरूप होते अनात्मा में सुख नहीं अनात्मा में होता तो सब सुखी होते और बिना सुख के भी लोग नहीं है तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए कि सुख न आत्मा में है न अनात्मा में है सुख तुम्हारी वासना में है जैसी जिसकी वासना होती है जैसा जिसका संग होता है उसको उन पदार्थों में सुख दिखता है अमुक पदार्थ मेरे सामने ले आओ शराब ले आओ कबाब ले आओ तो मुझे सुख न मिलेगा मैं दुखी हो जाऊंगा और वही चीज दूसरे के सामने रख दो तो वो सुखी हो जाएगा तो अमुक पदार्थ से मुझे सुख होता है और अमुक पदार्थ से मुझे दुख होता है जिससे मुझे दुख होता है उससे सबको दुख नहीं होता जिससे मुझे सुख होता है उससे सबको सुख नहीं होता तो वासना अनुकूल घटना सुख दिखाती है और वासना प्रतिकूल घटना दुख दिखाती है तो सुख और दुख जो दिखता है वो वासना की अनुकूलता और प्रतिकूलता का परिणाम है वासना जिस चैतन्य परमात्मा से उठती है वो न सुख है न दुख है वो तो परमानंद है सुख दुख तो एकदम छोटी चीज है सुख दुख तो ऐसी चीज है जैसे कोई क्या कहें, किसी सम्राट का नौकर नौकर का नौकर उसका नौकर और उसके नौकर का बच्चा और उसको दसिया दो तो सुखी और दसिया छीनो तो दुखी इसे बहुत सम्राट को कोई घाटा और लाभ और वानी हुआ क्या ऐसे ही वो आत्मदेव सम्राटों का सम्राट बाप का बाप उसके बाप के बाप का भी बाप है और ये मन तो नौकरों का भी नौकर है वासना तो नौकरों का भी नौकर है इस वासना के अनुकूल हो गया तो आप बोलते आहा बड़ा आगशाली हूँ इस वासना के प्रतिकूल हो गया तो बोले मैं तो मर गया रहे। जे मारो, तो कोई नहीं संसार मई नहीं शू करवा कैसे आखू ब्रह्मांड जो चलावे छे तारी साथ बैठो कनादर करे लिया भाई बोलते मेरा तो कोई नहीं है जी इधर गया ऐसा हो गया वो रोज तो देखो जी साहब जहाजों में घूम रहे हमारा तो कोई नहीं तेरा तो ऐसा कुछ है कि जहाज भी जो लोग सत्ता से जिस सत्ता से जहाज चलते हैं उसकी सत्ता तेरे अंदर है तो जान ले तो तू उनसे भी बढ़कर हो सकता है जरूरी नहीं कि तेरे पास रुपया हो तभी तेरा मान हो सकता है ये जरूरी नहीं तेरे पास नश्वर हो तभी तू सुखी हो सकता है तेरे पास यदि समझ नहीं है तो तेरे पास सब कुछ भी हो तो भी तू सुखी नहीं हो सकता और तेरे पास समझ है तो कुछ भी न होते हुए भी तू परम सुखी हो सकता है जब तक हमारी इच्छित वस्तुएं नहीं मिलती तो हम अपने को दुखी मानते हैं सच पूछो इच्छित वस्तु मिल जाती तो क्षण भर का हर्ष होता है बाद में फिर दुख चालू हो जाता है वस्तुओं के हम रखवाल हो जाते हैं लोग बोलते हैं कि दन्पति है, दन्पति को बोलना ये जल्दबाजी है ये रखेवाल है धन के होते बराबर जीवो है मैं जू थे धन <laughs> के रखेवाल <laughs> और कि मैं अपने लिए तो नहीं करता बच्चों के लिए करता अरे भैया अगर पुत्र सुपात्र है पुत्र सुपात्र है तो कहीं भी जाकर कदम रखेगा तो यश और सत्ता और धन उसके पीछे आ जाएगी और कुपात्र है तो तुम्हारा दिया हुआ धन भी क्या टेकेगा अगर पुत्र पुत्रपूत है तो फिर काहे धन संचय और पुत्र कपूत है तो फिर काहे धन संचय श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं धनंजय धन को विजय करने वाला धन कमाने वाला तो श्री कृष्ण धन कमाने को तो कह रहे हैं लेकिन ऐसा धन कमाने को कह रहे हैं कि जिस धन को मौत भी न छीन सके बड़ोत्री कहते हैं धन वित्ते नृप धन होता है तो सत्ता का भय रहता है चोरों का भय रहता है उगराणी मर न जाए उसका भय रहता है तंदुरस्त आदमी को रोग का भय रहता है यशस्वी आदमी को अपयश का भय रहता है पहलवान को रोक का भय रहता है सत्तावान को कुर्सी हिलने का भय होता है तुमने सुना होगा कि इंद्र आसन हिला फलाने ऋषि ने तपस्या की और इंद्र का आसन डोलायमान हुआ कभी तुमने सुना कि यमराज का आसन हिला उसके पास है क्या जो हिलेगा जब हिलेगा तो सत्ता वाले का ही तो हिलेगा इंद्र का आसन हिला इंद्र के पास माल मरी जाए तो जब जब भय होता है चिंता होती है तो इंद्र को इंद्र भागे भागे आते हमारा आज कभी परेशान नहीं होते कोई कितनी भी तपस्या करो हमारा बाप का <laughs> इंद्र का आसन हिलता है इंदिरा का आसन हिलता है लेकिन लालू जक्कर का आसन कब हिला अब एक कल के बाद कल अब उसको क्या सुनिए सिर्फ श्री राम तो ऐसा कुछ धन कमाओ कि तुम्हारा आसन कोई हिला न सके ऐसा कोई सत्ता पालो कि जो सत्ता कोई छीन न सके ऐसा कोई सुख पालो जिस सुख में वृत्तियों की गुलामी न हो मैं एक बढ़िया बात कहना चाहता हूं सुना दो बढ़िया बात सुनाना चाहता हूं कह दो। भी एक जब कर रहा था तब तो बोला नपास हो जाएंगे ऐसा वैसा फिर थोड़ी साधना करता था आखिरी दिन में थोड़ा ध्यान भजन में उसको रुचि हो गई थी तो कॉलेज में कम जाता था बोले परीक्षा नहीं दूंगा फेल हो जाऊंगा तो भगवान की दया से देने का तो जो पिछले तीन साल में परिणाम नहीं आए तक नहीं आये मार्ग वो चौथे साल में आ गए बयासी परसेंट आ गए उसका नाम है नरेंद्र लेकिन वो मेरे ऊपर खूब निगरानी रखता है कि बाबा कैसे ध्यान करते कैसा बोलते कैसा खाते कितना खाते हैं तो उसको मैंने उमड़ा नाम दे दिया सीआईडी <laughs> मेरे खूब सीआईडी रखता है श्री राम तो अब उसको अपने सीआईडी कहेंगे अपनी भाषा में सीआईडी ने मेरे को कहा कि पहले जो स्थिति थी मैं आश्रम में शुरू शुरू में आया वो जो स्थिति थी वो बढ़िया थी मैं उसी स्थिति को चाहता हूँ तो मेरे को बहुत हंसी आई मैंने कहा पहले जो स्थिति थी वो स्थिति को तो चाहता है तो बच्चा जब कॉलेज में जाता और वो नहीं मिलता उसको एडमिशन तो बोलता है बाल मंदिर में जब गया था तो आई ले जाती थी और मास्टर पुचकारते थे और स्कूल से जब पढ़ के आते थे तो, तो मम्मी और पापा कितना धन्यवाद देते कि आश, बनीने आ पढ़ने गया था ये मेरा बेटा बहुत होशियार है ऐसा है वैसा है तो उस समय जो बाल मंदिर में बच्चे को मजा आया था वो कॉलेज में नहीं आ रहा है तो बच्चा चाहता की मैं बाल मंदिर में फिर से शुरू हो जाऊँ और बाल मंदिर में रखो तो उसकी अपेक्षा तो माता के गर्व में बड़ा मजा था न चबाना पड़े न कमाना पड़े न खाना पड़े बस नारी ज्वाइंट हो अपने आप होता है तो पहले की स्थिति तुम यदि चाहते हो अभी तुम्हारी घुटाई पिटाई हो रही है तुम्हारे को थोड़ा मान मिलता और देखता है नहीं पचा होगा अथवा पचाया कि नहीं पचाए तो अपमान कर दिया जाता है तो अब बोलते हैं कि पहले की स्थिति अच्छी थी क्योंकि पहले नए नए थे पुचकारते थे के शुभ आओ के शुभ के हवे केश <laughs> पर तुम्हें तो सो दो सस्तों जय श्री कृष्ण अरे जो मिट जाएगा जो दस्त में दस्ट हो जाएगा उस शरीर का यदि अपमान होकर भी अनंत ब्रह्मांड के स्वामी से मुलाकात होने का रास्ता बनता है तो अच्छा ही है उमर ख्याम ने कहा डस्ट इंटू डस्ट मिट्टी मिट्टी में ही मिलेगी तो शरीर को तुम कितना भी बड़ा बनाओ सजाओ धजाओ आखर शरीर की कितनी भी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा कराओ कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बिठाओ इस शरीर को लेकिन जाए गिरेगा तो कब्र में ही और फिर कब्र की मिट्टी नहीं कहेगी कि मैं सिंघासन की मिट्टी हूँ या फुटपाथ की मिट्टी हूँ फुटपाथ पर जिया था या सिंघासन पर जिया था वो मिट्टी कहने को नहीं आ मैंने सुना ही थी उस फकीर की कहानी अद्वैत आनंद नाम के एक संत थे बड़े सौभाग्यशाली लोग रहे होंगे जो आत्मज्ञानी संतों का सानिध्य पाते हैं कथाकार एक बात है कीर्तनकार दूसरी बात है विद्वान तीसरी बात है लेकिन संत बात निराली होती है हो सकता है कथाकार संत कथाकार हो जाए संत विद्वान हो जाए संत विद्वान दिखे कथाकार दिखे सत्ता वाला दिखे राजा दिखे रंग दिखे संत कुछ भी दिख सकता है लेकिन संत अपने आप में संत होता है अद्वैतानंद नाम के संत उसके साथ दो चार भक्त कहीं जा रहे थे संत गुजरते गुजरते किसी मरघट से गुजरे और एक किसी खोपड़ी को उनका पैर लग गया खोपड़ी को पैर लग गया वो अद्वैत आनंद ने उस खोपड़ी को प्रणाम किए कि प्रभु मेरी गलती हो गई मेरा जरा इधर उधर ध्यान था आपको चोट लग गई होगी क्षमा करना बार बार माफी मांग रहे हैं उस खोपड़ी से भक्तों ने कहा गुरु क्या कर रहे हो आकर तो खोपड़ी है बोलते हैं आखिर तो खोपड़ी है लेकिन जरा समझो ये आठ दिन पहले इसको पैर लग जाता तो न जाने क्या होता ये कोई जैसे तैसी खोपड़ी नहीं है ये अमीर आदमी का मरघट है सत्तावान और अमीरों को यही करा जाता है आखिरी बरकोरा पंद्रह दिन पहले यदि इनके सिर पर मेरा पैर लग जाता तो मेरी क्या बुरी हालत होती इसलिए फासला तो कुछ नहीं खाली पंद्रह दिन का ही तो फेर है अब 15 दिन बाद में लगाए तो कम माफी मांगता है। और 15 दिन पहले लगता तो इतनी माफी से भी क्या पता कुछ होता कि ना भी होता ये कोई खोपड़ी साधारण आदमी की नहीं है माफी मांग रहे हैं शिष्य बोलते गुरु गुरुजी आप समझते नहीं है कुछ नहीं है इसके पास बोले इसके पास कुछ नहीं है ये तुम कैसे कहते हो इसी में तो सब कुछ भरा था इसी खोपड़ी में इसी डिब्बे में इसी में तो भरा था फर्क <laughs> क्या पड़ता है कुछ फासला हो गया दस पंद्रह दिन का अंतर पड़ गया चला तुम तो मुझे मांगनी चाहिए और बड़ा आदमी है बड़े आदमी को मान अपमान की चोट ज्यादा लगती है और जितना तुम भीतर से बड़े बने बैठे हो तुम बाहर से बड़े हो लेकिन भीतर से बड़े भी नहीं छोटे भी नहीं तुमको दुख होता है तब तब समझना के अंदर ऐसी कोई न कोई बनावट तुमने पकड़ रखी है बिना बनावट के दुख होता ही नहीं तुम प्रतिष्ठावान बने हो और अपमान तुम्हें दुख देगा तुम धनवान कहलाना चाहते हो अपमान तुम्हें दुख देगा तुम बाबा जी कहाना चाहते हो गुरुजी कहलाना चाहते हो और निगुरा आदमी तुम्हें दुख दे देगा। जय राम जी खाली तुमको नहीं कहता हूँ शर्म को भी कहता हूँ पुल छी बना तो तुम अंदर से यदि कुछ बने बैठे हो तुमने अंदर से कोई वस्तु की कोई स्थिति की कोई परिस्थिति की पकड़ रखी तो उस पकड़ के खिलाफ जब कोई क्रिया प्रतिक्रिया होगी तो तुम्हें चोट लगेगी जब जब चोट लगे तब तब समझ लेना कि कोई न कोई पकड़ पर चोट हो रही है आत्मा पर चोट नहीं होती जब जब दुख आए चिंता आए परेशानी आए तो तब तब याद कर लेना कि किसी न किसी बेवकूफी बेवकूफी के ऊपर ये सब अथोड़े लग रहे ईश्वर चाहता है तुम्हारा देह अध्यास छोड़ना और तुम अपना देह का संभाले हुए हो अपमान करके ईश्वर छुड़ाएगा तुम छोड़ने को सहमत हो जाओगे तो तपस्या हो जाएगी समता आ जाएगी और यदि छोड़ने को सहमत नहीं हुए तो जख मार के वो छुड़ाएगा तो सही कितना भी सत्ता और कितना भी सौंदर्य तुमने संभाला मृत्यु के एक झटके में ठीक तो कर देगा लेकिन उसके पहले यदि वो तुम्हें ठीक करता है तो तुम हाना कहानी मत करो तुम हाना मत करो तुम सहयोग दो अस्तित्व को वरना तुम्हारा सत्य का रास्ता परमार्थ का रास्ता लंबा हो जाएगा वो हंसाये तो भर पेट हंसो और रोना रुलाए तो ईमानदारी से रो लो लोग ईमानदारी से रो भी नहीं सकते अंदर ही अंदर मरते रहते हैं। यार रो डाल निकाल जरा बोझा खाली हो जा न ईमानदारी से रो सकते न ईमानदारी से हंस सकते न ईमानदारी से नाच सकते न ईमानदारी से सो सकते न ईमानदारी से उठ सकते न ईमानदारी से देख सकते न ईमानदारी से दिखा सकते क्यों कि हम ऐसा, ऐसा बेईमान शरीर के साथ जुड़ गए इतना बेईमान शरीर है कि सुबह से शाम तक पहले से तीस तक तीस से बारह महीनों तक बारह महीनों से जीवन तक इसको खिलाओ पिलाओ नहलाओ फिर भी बेवफाई करता रहता है तुम्हारे कहने में नहीं चलता शरीर आजे माथू दुखे छे। तंदरुस्ती का शास्त्र बोलता कि मच्छर बीमार आदमी को काटते तंदुरुस्त आदमी को मच्छर का डंस नहीं लगता मच्छर उसके कु में टच नहीं कर सकता ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा कि जिसको मच्छर नहीं काटता हो <laughs> तो इतना इतना तुम विटामिन का ख्याल रखते दवाइयों का ख्याल रखते मच्छरदानियों का ख्याल रखते न जाने क्या क्या करते और फिर इतना इसको संवारते सजाते ऊंचे बिठाते अंत में तो वो कबर में आ ही जाता है ऊंचा बैठता भी है फिर भी गिरता तो कबर में ही गिरता है मशान में ही गिरता है तो इस शरीर के साथ जितनी तुम्हारी पकड़ होगी इस शरीर और शरीर की मान्यताओं के साथ जितना तुम्हारा जोड़ होगा जितना अटैचमेंट होगा उतना दुख और सुख की थप्पड़े ज्यादा लगेगी तो श्री कृष्ण बोलते हैं हे धनंजय हे सच्चे धन को कमाने वाले हे धन पर विजय करने वाले धन का रखवाली नहीं धन पर विजय धन में सोलह सदगुण होते हैं और चौसठ दुर्गुण होते हैं जो मित्र प्लेन में मिले थे उनके पास भी धन था तभी तो प्लेन में बैठे होंगे दूसरों के पास भी धन था लेकिन वो धन का सब उपयोग हो गया कि प्लेन में बैठे और प्लेन में बाबा जी को पहचान लिए तो बाबा जी के द्वार पहुंच गए और धन का यदि दुरुपयोग आता चलो अपने जाइए क्लब में जाइए खाइए मजा करिए खुदा खैर करे और बंदा लहर करे तो धन में सोलह सदगुण होते हैं यदि सात्विक धन है किसी के दिल को को तसल्ली देकर कमाया हुआ धन धन धन है है। तो वो तुम्हारे सद्मार्ग में प्रेरित करता है। उसी से तुम एकांत वास कर सकते हो उसी धन से तुम शास्त्र खरीद सकते हो उसी धन से दूसरों को ज्ञान और व्यवहार में परमार्थ में और व्यवहार में आगे बढ़ा सकते हो उसी धन से तुम अपने कुटुम्ब और परिवार को संतुष्ट रखकर भगवान और भगवान के प्यारों को संतुष्ट रखकर आशीर्वाद कमा सकते हो उसी धन से तुम यज्ञ हो महावन कर सकते हो उसी धन से तुम ब्रह्म ज्ञान पाने के साधन जुटा सकते हो ये सोलह सद्गुण है धन के ऐसा नहीं कि धन कोई जैसे तैसे आदमी को मिलता है धन कमाने के लिए भी तो अकल चाहिए कोई अभागे आदमी को, को थोड़ा धन मिलता है धन भी कोई समझदार को पुण्य वाले को अकलमंद को मिलता है धनी कोई अपराधी नहीं होते है धनी अथवा सत्ता वाला व्यक्ति कोई अपराधी नहीं है फिर भी उनको वहां से उठाया जाता है कि यह रुकना मत धन भी कुछ नहीं है सत्ता भी कुछ नहीं है सौंदर्य भी कुछ नहीं है तो सोलह अवगुण होते हैं धन में सोलह सदगुण होते हैं और चौसठ अवगुण होते हैं धन जब आता है ना तो सूक्ष्म गर्व बढ़ जाता है धन जब आता है तो आदमी के भोग बासना बढ़ जाती है धन जब आता है तो पाप छुपाने की सामग्री ले आता है पाप बढ़ जाते हैं धन यदि आता है तो दूसरों को सताना बेपरवाही से सताया जाता है लेकिन ऐसा कोई कर्म नहीं है जो तुमको डंके नहीं सता के धन के आवेश के भाव में आकर कुछ भी आप गलत करते हो तो वो अंतर्यामी जो है वो कभी न कभी आपको डंकता है कभी न कभी आपके चित्त में विक्षेप पैदा होता है आदमी जब आवेश में होता है क्रोध कर लेता है झगड़ा कर लेता मारपीट कर लेता है, कर लेता है फिर बोलता है कि बस ये उपाय था इसका मैंने ठीक किया आज नहीं तो कल कालांतर में आपको पश्चाताप होगा एक महात्मा थे शुद्ध चित्त था थे चौमासे के दिन लोटेज गए कहीं लोटे कहीं गए जमीन गीली थी और सीते साल के महात्मा मरते समय खूब रोए अखन ने उनसे पूछा क्यों रोते हो बाबा जी बोले मैंने बड़े गलत काम कर लिए क्या किया एक दिन ढोल डाल गया तो सब कीचड़ कीचड़ थी तो हाथ माँजने के लिए किसी के दीवाल से मिट्टी निकाली और वहीं से दीवार से मिट्टी निकालता था और मैं जानता भी था कि मिट्टी निकालने से उसकी नींव कमजोर हो जाएगी कि कि किसी का मकान गिर जाएगा लेकिन मैं इतना स्वार्थ का अंधा कि उस समय मैंने कुछ सोचा नहीं अभी मुझे वो कर्म मुझे डंकते हैं अब दीवाल की जरा सी मिट्टी हाथ मलने के लिए निकाली तो वो कर्म भी डंकते हैं इसी जन्म में क्योंकि हृदय शुद्ध था उस जल्दी डंखे है अशुद्ध होता तो कालांतर में डंकते ज्ञान ही ऐसा नहीं होता मिट्टी निकाल दे और कर्म अपने को करता माने और फिर उसको डंखे हो दीवार हटा दे तो भी उसको कुछ नहीं और कोई अच्छे कर्म है तो आपको एहसास भी देते हैं किसी की परबड़ी कहीं परबड़ी कर दिया किसी के वहां प्रणाम कर दिया कोई बाबा के पास गए तो जब जब याद आएगा कि चलो पाप तो किए है लेकिन एक दिन तो गए भगवान के संत के पास तो गए है वो भी तो पुण्य है वो तो पुण्य भी आपको याद आएंगे पाप भी याद आएंगे तो आप अपनी क्षमता में नहीं ठहरेंगे यार और ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जिसको पुण्य और पाप याद ना आए जिसको सुख और दुख की थप्पड़े न लगे जब तक तुम समत्व योग में नहीं हो जब तुम अपने आत्मदेव में स्थिर नहीं हो तब तक तुम्हें या तो सुख गति जाएगा या तो दुख गति देगा, या जा अनुकूल कर्म तुम्हें याद आएगा या तो प्रतिकूल कर्म याद आएगा या भूत में पैर फिसल जाएगा या तो भविष्य में पैर फिसल जाएगा तुम्हारे पैर भूत में फिसले या भविष्य में फिसले तो समझो तुम गिर गए तुम यदि वर्तमान में डटे हो तो भूत और भविष्य तुम्हारे लिए खेल हो जाता है तो श्री कृष्ण कहते हैं योगस्त कुरु कर्माणी तुम योग में स्थित होकर कर्म कीजिए योग में मान समता में मेरे आत्मदेव में मेरे अपने होकर कर्म कीजिए तुम्हें कर्मों में समानता नहीं हो सकती मन के संकल्पों में समानता नहीं हो सकती सबके एक प्रकार के संकल्प हो तो सब एक ही प्रकार का, का काम करने लग जाएंगे संकल्प भी विषम प्रकार के है इसलिए सृष्टि का चक्र चल रहा है सबके एक प्रकार के संकल्प नहीं सबके एक प्रकार का चेहरा नहीं सबके एक प्रकार के कर्म नहीं लेकिन कृष्ण बोलते कि एक प्रकार के संकल्प चेहरा और कर्म न होते हुए भी सब का हेतु तो एक प्रकार का है सब सुख चाहते हैं और वह सुख तुम्हारा आत्मा है इसलिए तुम अपने को इतना इतना सम बनाओ, से इनको शुद्ध रखो कि तुम्हारे चित्त में उस चैतन्य का अनुभव होने लगे हाय तो सब सुख स्वरूप है तो सब शांत स्वरूप है तो सब आनंद स्वरूप लेकिन चित्त की विषमता मन की विषम और अरविंद घोष के जीवन में अलगाव देखेगा और जनक के जीवन में अलगाव देखेगा गोरा कुंभार और रत्ना डाकू के जीवन में अलगाव देखेगा ये बाहर से कर जैसे एक चेहरा दूसरे चेहरे से नहीं मिलता ऐसे ही एक मन दूसरे मन से नहीं मिलेगा लोग बोलते कि हम समाज में विषमता हो गयी है सबके अलग अलग विचार हो गए हमारे घर में भी अलग अलग विचार हो गए बड़े भैया यदि एक विचार हो जाए समाज के और एक विचार हो जाए सारे घर के तो संसार का गाड़ा ही नहीं चलेगा <laughs> तो जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है जो हो रहा है सुंदर हो रहा है ठीक हो रहा है अपनी अपनी जगह पर जो कुछ है बढ़िया बताया था कि एक आदमी घूमता घामता पीपल के पेड़ के नीचे सोया उसने देखा के भगवान तू एक गलती कर दी कहा तो दो किलो का वो बेला कोरू का छाई छायू समझे था तरबूज कोरु गिदरा तो बेला देखो तो एक उंगली भर का एक इंच उसकी जाड़ाई होगी दो किलो का पूरा उसका बेला होगा और पेड़ पौधे लगे हैं उसमें फल लगे मन भर के पच्चीस किलो दस किलो बारह किलो आधा मन हर कहा दो मन का ये लंबा चौड़ा दरकत है तो उसमें फल लगाए इतने बेर जितने रेलडी ए भगवान तूने ने यहाँ गलती कर दी। सोच ही रहा था इतने में आया हवा का झोंका वो फल गिरा आँख पर तो टमाटर छाप हो गई तो बोलता है भगवान तूने जो किया है ठीक क्या यहाँ यदि कोरू लगा देता तो मैं चटनी हो जाता तू तो, तो जो करता है तेरा पाना मीठा लागे तेरा जो बनाया है तेरा जो किया है जो तू करता है वो बढ़िया है पत्नी यदि ढाड़ती है डांटती है तो उसको धन्यवाद दो कि तेरी कृपा हो रही है ऐसा मत नाराजना कह तो पत्नी ऐसी है ऐसा ऐसा उस समय कथकली नृत्य मत करना <सुंग> उस समय समझना की तेरी कितनी रहमत है तो मनुष्य जन्म दिया फिर पत्नी दिया और फिर लड़ने वाली पत्नी दिया और वो समझाती कि अंत में बुढ़ापे में तो लड़ना है तो जवानी में लड़ लेती ताकि आसक्ति कम हो जो जवानी में पत्नी नहीं लड़ती ना वो बूढ़े और बूढ़ी होते तो बड़ा जोर से झगड़ा चलता है <laughs> क्योंकि एक दूसरे के अंदर जो आकर्षण है जो चुंबकत्व है वो जुआनी में यदि दूर दूर नहीं रहे तो चुंबकत्व खर्च हो जाएगा चुंबकत्व जब खर्च हो जाएगा तो एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण वो नाश हो जाएगा फिर आकर्षण नाश होता है तो विकर्षण का वारा आ जाता है तो बूढ़ी और बुढ़िया खूब लड़ते हैं तुम ध्यान से देखना जाए जिन देशों में सेक्स फ्री है शादी फ्री है तलाक फ्री है उन देशों में देखो तो शादी करते है समझ सोच के खूब देख दाख के आओ दस दिन पंद्रह दिन करेंगे महीना दो महीना करेंगे फिर पति पत्नी बदलता और पत्नी पति बदल देती तो, तो खत्म हो जाता है फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे कर करके कर जीवन पूरा हो जाता है कहीं तसली नहीं मिलती और सुख, सुख मिलता है लेकिन सुख न पत्नी के शरीर से मिलता है न पति के शरीर से मिलता है सुख तुम्हारी वासनाओं से मिलता है सच पूछो तो वासनाओं से भी सुख नहीं मिलता लेकिन वासना बेवकूफ होती है तो तुम्हारे सुख को वहां खर्च करके दिखाती है बोले यहाँ सुख है हम क्रिकेट में सुखी होते हैं वहा दौड़ रहे हैं कर रहे हैं तो क्रिकेट में सचमुच वहां सुख नहीं वो तो बेचारे थक जाते हैं हमको देखने वाले को सुख मिलता है तो रात भर जब तुम सोए हो तुम मौन रहे हो तुम्हारा जो संयम है रात भर का वो एनर्जी जो है वो एनर्जी जब आंखों की रश्मियों के द्वारा खर्च होती है तो जो पास होती है एनर्जी तुम्हारे चित्र की वृत्तियां जब पास होती है हा हू तुम्हारे वासना के अनुकूल तब तुमको सुख मिलता है और शाम को जब लौटते हो क्यों गया तो क्रिकेट जो या <laughs> तो इन चीजों में सुख नहीं मिलता क्योंकि क्रिकेट की कथा डेवलप होगी बात नहीं हो रहा है ना तैयार करेंगे ऐसे ही सिनेमा वाले बोलते हैं सिनेमा में सुख है जो कभी जहाज में नहीं चढ़ा उसके दिल में क्या हा हा हा प्लेन में बैठने वाले लोग हैं जहाज में गए, कितना मजा आता होगा कितने लोग तो दस दस माइल चलकर इधर से गुजरते कहा जाओ बलून जो आ जाइए <laughs> प्लेन देखना हो दूर से यदि <laughs> आधा किलोमीटर दूर से प्लेटफॉर्म पर प्लेन ठहरा है और उसने देखा ओ फूला नहीं समाया कि हमें बलून जो आया है हमारी आखिरी निशान बलून जो आ गई थी तू जो बाबजी वो तो बैठे तो बहुत मजा आए बाबी अपना भाग्य क्या वो समझता भाग्य वाला ही बलून में बैठता है अरे <laughs> जो नौकरी करते है वो लोग बोलते हैं हमने भागे के छुट्टी नहीं मिलती है जो सर्विस करते हैं प्लान में वो लोग तो सोचते हैं कि छुट्टी नहीं मिलती हम उसलिए लिए निभागे हैं और जो लोगों को देखने को बैठने को नहीं मिलता है, वो वो लोग बोलते हैं कि हमको बैठने को नहीं मिलता उसलिए लिए निभागे हैं सच पूछो बैठने वाले भी निभागे नहीं हैं और न बैठने वाले भी निभागे नहीं है लेकिन ना लोग सब निभागे होते हैं ना समझी निभागापन है समझदार भाग्यवान है अमृत देसाई कृपालानंद का शिष्य अमृत देसाई उसका भी दूसरा शिष्य कनाडा में उनके अमेरिका में और कनाडा में छोटे मोटे योग के सेंटर चलते हैं अभी वो ऐसे पढ़ रहा था तब आ गया कृपालनंद के पास के बापू जरा आशीर्वाद आप बापू ने पाद पश्चिमता सिखा दिया बापू मींस कृपालनंद आसन सिखा दिया आसन के साथ प्राणायाम की रिधम बता दिया प्राणायाम करने से चित्त शुद्ध होता है प्राणायाम करने से याद शक्ति में अभूतपूर्व चमत्कार होता है जिसको याद शक्ति बढ़ानी हो तुम तो कथा सुनो लेकिन तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ याद करके जाना जिन बच्चों को तेजस्वी बनाना हो यादाश्त में आगे बढ़ाना हो उन बच्चों को बाद आसन सिखाना चाहिए दस पाँच प्राणायाम करना और पांच तुलसी के पत्ते खिलानी चाहिए तुलसी के पत्तों से एसिडिटी नाश होती है गैस का नाश होता है और याद शक्ति बढ़ती है और भी छोटे मोटे बहुत लाभ है खैर संत के पास आएगा तो संत के ढंग का इलाज मिलेगा यह स्वाभाविक है अमृत देसाई नाम के लड़के को आसन सिखाए गए और क्या क्या करना है ऐसा कह दिया गया उस बच्चे ने किया, किया तो महाराज पास हो गया अच्छी मार्ग स्कॉलरशिप मिली और विदेश में पढ़ने को गया तो पढ़ने को गया तो उसकी आदत हो गई की गुरु महाराज ने जो कहा है उसको नहीं छोड़ूंगा रोज आसन करता है प्राणा करता है तो थोड़ा थोड़ा वृत्तियां जो है न बाहर बिखरती तो आपका आकर्षण नाश हो जाता है और वृत्तियां तुम्हारी कम बिखरती उतना आकर्षण बढ़ता है तो उस बच्चे का थोड़ा सा आकर्षण बढ़ गया और बच्चों की अपेक्षा तो कुछ बच्चे और कुछ मास्टर लोग उससे थोड़े इम्प्रेस हुए तो योग सीखने को कहा अब ये बेचारा जाने क्या आपात आसन दस प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम तुलसी के पत्ते खाना नेवली करना पेट को हिलाना मिलाना जो अपने साधक सब करते हैं तो ये सब जानता था ये जानता है दो चार को करा है दो चार ने दस को कहा दस ने बीस को कहा महाराज फिर तो अखबारों में सब व्याख अमयोगी अमृत देसाई योगी, अम्रत देशाई योगी। एक सेंटर दो सेंटर तीन सेंटर पांच सेंटर पंद्रह सेंटर खोले अब उसने बोला पढ़कर भी तो पैसा कमाना है पैसा कमा के भी सुखी होना है सुख तो मुफ्त में मिल रहा है, अब कमाए, लाखों डॉलर कमाए कुछ लाख इधर भी भेजे और अभी उनके सेंटर चलते हैं, लेकिन समता न होने के कारण जब गुरुजी का शरीर शांत हो गया तब वो है कर दो कुछ नहीं बोलते फिर भी मुख्य घूमने से भी आशीर्वाद फैल जाता है को फिरने से भी का काम तो हो जाता है तो मौखिक होगा होगा कि नहीं होगा अच्छा कैसे होगा क्या करे तो होगा नहीं आत्मविश्वास बलवान बना चाहिए अग्नि पर पड़ी हुई राखोड़ी ने हटाओ इसलिए अग्नि आपको आप प्रकट कर अग्नि पर पड़ी हुई राख को हटा दो तो अग्नि अपने आप प्रकट होता है ऐसे अपने आत्मा के ऊपर नकारात्मक जो है संदेहात्मक जो है नी संदेह को हटा दो ये भूत प्रेत माधन कारण ये भी उसी का सफल होता है जिसका आत्मविश्वास पूरा पा लेता पूरा समझ लेता तो कितना होता। तो बोलते कि मेरे से ऐसा कुछ समझ लो ऐसा शरीर न हो फिर भी रहे मैं नोना न पड़े मेरे सदगुरु का शरीर जब शांत हो गया तो मेरे गुरु भाई खूब रोए और मुझे रोना ना आया सोच रहा है क्या मैं नास्तिक तो नहीं हो गया क्यों रोना नहीं आता फिर देखता कि रोना हंसना क्या संत मरे क्या रोए वो जाए अपने घर हमारे गुरुदेव कभी मरते ही नहीं उनका दे है उनका देह है पांच पांच भूतों भूतों का दे, में लीन रोने की जरूरत क्या है तो महाराज लोग तो खूब रहे और मैं अपने से रोना नहीं आता है। तो अंदर से कोई रोना भी नहीं हंसना भी नहीं न खुशी है न गम है और ठीक ही कहा है न खुशी अच्छी है न मलहाल अच्छा है तुम याद कर लेना जरा न खुशी अच्छी है न मलहाल अच्छा है मैं कहता हूँ तुम कह देना न खुशी अच्छी है न खुशी अच्छी है ना खुशी अच्छी बोलो न खुशी अच्छी है न मलहाल अच्छा है, है। यार जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है, है। न खुशी अच्छी है न मलहाल अच्छा है यार जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है तो हम विषाद से भी न गिरे और हर्ष तो क्या हो रहा है गुरु का शरीर शांत हो जाए हर्ष होना तो नालायकों का काम है लेकिन शोक भी नहीं हुआ तो देखा कि धन्यवाद है गुरु के उपदेश को कि बड़े शोक का समय माँ को छोड़ दिया भाई को छोड़ दिया पत्नी परिवार को छोड़ दिया जिस गुरु के चरणों में आए और जिस शरीर से जिनके वाणी से उपदेश मिला और उपदेश भी उनकी कृपा से ऐसा हजम हुआ है कि उनके शरीर का सानिध्य टूटा जा रहा है सब लोग रो रहे हैं फिर भी रोना भी नहीं आता और हर्ष भी नहीं होता है मेरे गुरुजी के चरणों में बार बार प्रणाम ऐसा करके जब रोने वाले आदमियों के सामने देखा नहीं तो उनका रोना भी चुप हो गया पालनपुर की घटना है कुछ लोग बैठे हैं इधर रोने वालों के तरफ देखा तो रोने वाले भी चुप तो तुम यदि समत्व में आ जाते हो तो तुम्हारी निगाह से विषम अस्थिति में पड़ा हुआ व्यक्ति भी समता के कुछ गीत गा लेगा समता की कुछ क्षण कुछ झलके भोग लेगा श्री कृष्ण कहते योगस्थ कुरु कर्माणी बिंद्रावन में एक बाबा जी हो गए जिनका नाम था उड़िया बाबा आनंदमई माँ हरि बाबा और उड़िया बाबा ये तीनों अपनी अपनी जगह के शेर थे और तीनों साथ में रहे वर्षों भर एक ही आश्रम में हरि बाबा गए बाद में उड़िया बाबा गए और फिर अभी अभी आनंदमय गई लेकिन नहीं गई आनंद आश्रम मैं भोपाल से आया था वहाँ का संचालक दो तीन दिन रहा उसने कहा अपने साधकों को के मेरी माँ मेरा तो गुरु जी था उनकी तो बड़ी कृपा रही मैं इतने वर्षों से इनके चरणों में माँ के वर्षों में चरणों में रहा कुछ जाना है कुछ सीखा है लेकिन मैं इधर देखता हूँ की मेरे को इतने सारे वर्षो में जो नहीं मिला तुम लोगों को तो इससे ज्यादा इधर जल्दी जल्दी मिल गया है। ये पहला धूल है धूल पुनम को धूल बोलते हैं ये पहला धूल है की माताजी का अभियोग लेकिन अब यहाँ पिताजी के चरणों में आए हैं तो ऐसा लगता है कि माताजी हमारे से बिछड़ा नहीं है ये पहला ढूल नहीं अभी तो सब ढूल हमारा माता हमारा साठ है मंगल था ब्रह्मचारी कहने का तात्पर्य कि वो जब बाबा जी चले गए उड़िया बाबा तो उनके चरणों में एक संत रहते थे उसका नाम था पलटू पलटू भी अजीब आदमी था एक बार उड़िया बाबा और दूसरे महापुरुष लोग बद्री का आश्रम गए बद्री का आश्रम गए लौटे तब विचार किया कि चलो गांव गांव मदोकरी करके खाएंगे और पैदल पैदल चलेंगे तो दस पांच पंद्रह बीस गाँव बीते होंगे सौ 200 किलोमीटर चल पड़े होंगे फिर विचार हुआ कि बना बनाया खाना क्या आज अपने हाथ का ही घोटो आप ही छानो आपे ही घोटो कच्चा सीधा मांग के लाओ गांव में गए कोई आटा लिया हैल्दी लिया है कोई कुछ ले आया, सब साधु कुछ न कुछ मांग के आये बोले आज भंडारा करेगी सब चीज आ गयी महाराज भंडारा करना था सीरा पूरी कुछ बनाना था जो कुछ देखा गया और सब चीज आ गयी घी नहीं है बाकी सब है घी तो कोई लाया नहीं कोई आटा लाया है कोई कुछ लाया है कोई कुछ लाया है, कोई धनिया लाया धनिया से थोड़े होगा हलवा बनाना तो घी चाहिए रोटी बनाना तो भी थोड़ा तो घी चाहिए सब्जी में भी घी चाहिए घी ले आओ एक महात्मा को भेजा बोले जाओ घी मांग के लाओ वो तो गया किसी दुकानदार के सामने जाके खड़ा हुआ वहां भीड़ थी दस पांच ग्राहक थे ग्राहक जब लेकर रवाना हुए तो बाबा जी ने क्या करा कर मंडल का डकन खोल के बोला शेख जी तेरा भला होगा जरा सा घी ले दे, दे उसने कहा बड़ा आया है तेरा मुंह तो देख घी खाने आया है साधु बनाया घी मांगता नहीं आती <laughs> भाव से तो चालू थी देगा कि नहीं देगा देगा कि नहीं देगा तो नहीं देगा <laughs> बोले घी तो नहीं देता वो दुकानदार ने तो बड़ी बेजती कर दी बोले तुमने इज्जत की रखवाली की होगी उसी बेजती हुई होगी पलटू को बुलाया पलटो बोले जी गुरु जी बोले पलट बोले हाजिर तो पलटो गए अपना महाराज लेकर अपने सरपंच कहते हैं और करते नंबरदार कहते हैं पहाड़ी इलाकों में सरपंच को नंबरदार कहते हैं एक नंबरदार के घर पर जाकर खड़ा हुआ नंबरदार एक बार पढ़ रहा था एक बार पढ़ते पढ़ते उसकी नजर गयी महाराज को पूछा बोले बेटा द्वार पर संत आए और ऐसा नहीं किया जाता है पहले अखबार को चरणों में तुम्हारे में फेंको इस रद्दी को क्या पढ़ रहे हो अज्ञानी लेखकों के अज्ञानी एडिटरों के भूतकाल के कचरे को क्या तुम अपने अंदर में ले रहे हो ये तो उनकी अज्ञानियों की उल्टी है उस उल्टी को चाट रहे हो नंबरदार होकर गॉड हेल्प दोज हुआ उसे मदद करता है जो अपने आप को मदद करता है कि रिपोर्टर सब भूतकाल की बातों लिखते हैं और अज्ञा नहीं होते हैं, कोई साक्षात्कारी होते नहीं संत होते नहीं साधक होते नहीं ब्राह्मण भी नहीं होते कि चलो वेदों की संहिता लिखेंगे ब्राह्मण होते तो जरा ठीक है एक बार को फेंको संत द्वार पर आए हैं एक बार को फेंक दिया बोले अच्छा बाबा जी आए क्या काम है बोले पहले कुर्सी मंगाओ अथवा गद्दा बिछाओ और तुम सामने चरणों में बैठो तुम भारत के नंबरदार हो राक्षसी देशों के नहीं हो। बोले होती बात तो ठीक है <laughs> बाबा जी को बिठाया कुर्सी पे बोले बाबा जी कहो कैसे आना हुआ बोले और तो सब ठीक है बच्चा कुछ महात्मा लोग गए थे यात्रा करने को मैं भी गुरु जी के साथ था यात्रा करते करते भिक्षा मांग के आते खाते खाते अपना भजन करते करते लौट रहे है आज महात्माओं का विचार हो गया भंडारा करने का तो और सब चीज है किसी चीज की जरूरत नहीं है आटा मिर्च मसाला धनिया पुदीना वो सब चावल, सब चावल बावल जुटा क्या है? केवल घी की जरूरत है दो शेर माना दो किलो वो जमाने का दो शेर पंद्रह बीस महात्मा है कुछ भंडारा होगा तो दो शेर घी की जरूरत है और तुम नंबरदार हो तुम्हारे घर में भगवान ने दिया हो तो घर से निकाल के दे दो नहीं तो जल्दी करो मुझे दुकानदार से दिलवा दो देर हो रही है कंजूस तो था लेकिन इस महात्मा का वचन में इतना क्षमता में प्रभाव था जो ऐसा मारवाड़ी कंजूस था कि मक्खी तेल में पड़े तो मक्खी को भी दबा देता कि तेल में चला जाए उसको बोलते मक्खी चूस ऐसे मक्खी चूस आदमी को भी पलटू महाराज की निगाहों से डाटा बनना पड़ा गया और दुकानदार से दो किलो दो से घ दिला दिया और गुन, गुंग नाता नाचता नाता दो सेना तो कहाँ से लाया बोले उसी दुकानदार से लाया बोले उसने तो गा दिया था मुंह है हो, कि महात्मा होते बोले हो। मेरे को तो प्रणाम किया नंबरदार के साथ में गया करमंडल तो यही का ही यही था लेकिन उठाने वाला कुछ और था ऐसे ही शरीर के करमंडल तो सबके पास वही के वही होते लेकिन उठाने वाला तुम्हारा भाव यदि अलग होता है तो शरीर पूजा जाता है और उठाने वाला भाव यदि कुछ होता है तो शरीर अधिक काराबित जाता है पांच बूथों में देखो तो वही का वही और आत्मा देखो तो वही का वही लेकिन बीज का साधन तुम्हारा जैसा है ऐसा उसकी कीमत होती है तो बनाना बीज के साधन को है न शरीर को बनाना है न आत्मा को बनाना है तुम्हारे बुद्धि में ऐसी योग्यता लाना है कि वो सम रहे और जितनी बुद्धि सम रहेगी तुमने देखा होगा कि सूर्य के किरणों के सामने तुम कांच रख दो हिलाओ तो सूर्य का प्रकाश देखेगा कांच में लेकिन उसका ओझ नहीं देखेगा। बिलोरी कांच रखते हो और हिलाते जाते हो तो अग्नि पैदा नहीं करेगा और तुम सूर्य के आगे बिलोरी कांच धर के और जरा से स्थिर होते हो तो प्रकाश के साथ उसका तेज भी अनुभव होता है ऐसे ही सूर्यों का सूर्य जो अंतर्यामी परमात्मा है उस परमात्मा के आगे तुम्हारा हृदय रूपी बिलोरी कांच है तो तुम्हारे को ज्ञान होता है ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास ही वो बिलोरी कांच है कीड़े के पास भी मकोड़े के पास भी है उन अनजान बेवकूफ नादान मक्खियों को कौन बताता है की यहाँ रस है और वहाँ मिर्ची है उनके अंदर भी ज्ञान सत्ता लेने का वो काज तो है लेकिन उनमें स्थिरता नहीं इसलिए परमात्मा के प्रागत्य का अनुभव नहीं कर सकते ओज का मनुष्यों में भी स्थिरता नहीं तो मनुष्य और मखिया सब एक जैसे कोई कोई ऐसा मनुष्य है जो चित्त को स्थिर करता है बुद्धि को स्थिर करता है सम रखता है जब सम रखता है तो परमात्मा का ओझ भी उसके द्वारा प्रकट होता है इसलिए उन महात्माओं को हम परमात्मा के पैगंबर कहते हैं ईश्वर की गैर हाजरी में वो बाकी ईश्वर की गैर हाजरी तो है लेकिन इन महात्माओं को देखकर पता चलता है कि गैर हाजरी होते हुए भी ईश्वर की हाजरी है क्योंकि महात्माओं के द्वारा ईश्वर अपने काम कर रहा है तुम्हारे जब पुण्य बढ़िया होंगे तो किसी सतपुरुष के द्वारा तुम्हें प्यार मिलेगा प्यार पचता रहे कहीं अजीर्ण न हो जाए उनके द्वारा तुमको डांट भी मिलेगी सदगुरु प्यार भी नहीं करते डांट भी नहीं करते तुम्हारे पुण्यकर्म तुम्हारे ही शुभ कर्म संत के द्वारा परमात्मा ही कुछ शुभा शुभ कर्म को हटाते हुए तुम्हें समता बढ़ाने का प्रयोग करता है तो यह भी समझ पाने के लिए भी तो समझ चाहिए तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसी समझ पाने की जो समझ है समझ ही सच्चा धन है रुपया धन नहीं है रुपया होने से लोग सुखी नहीं है सत्ता होने से लोग सुखी नहीं है सत्ता हो रुपये हो लेकिन बेवकूफी हो तो आदमी दुखी है रावण के पास सत्ता भी थी रुपए भी थे लेकिन बेवकूफी भी थी भीतर का सुख न था तो बाहर के सुख के साधनों के पीछे पड़े ऐसा नहीं कि रावण की साइंस कोई तुम्हारी साइंस से कम थी